जयपुर पुलिस स्टेशन के पास में ही मौजूद एक रेस्टोरेंट में विक्रांत रूही हर्षित तथा डायरेक्टर दुर्गा एक टेबल पर बैठे हुए थे और खुद के सामने खाने के सर्व होने का इंतजार कर रहे थे जबकि इस वक्त नैना और हर्ष क्राइम सीन पर जाकर वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे डायरेक्टर दुर्गा ने अपने आस मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए थोड़ा लज्जित होते हुए कहा रेस्टोरेंट के लिए थोड़ा सॉरी है सर कल जैसे ब्यूरो चीफ मैडम आ जाएंगी हम आप लोगों को लेकर बढ़िया रेस्टोरेंट में जाएंगे ताकि आप लोगों का बढ़िया वेलकम हो सके ओह नहीं नहीं नहीं कोई बात नहीं खाना अच्छा है यहाँ का हमारे लिए बेस्ट है विक्रांत ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा दुर्गा जी आप अपने चीफ को बता दीजिएगा कि हम लोगों के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है हम ईमानदार लोग हैं इतफाक से अभी विक्रांत ने अपनी बात खत्म ही की थी की अचानक से डायरेक्टर दुर्गा और विक्रांत का फोन एक साथ बज उठा हालांकि उन दोनों के फोन में मैसेज आया हुआ था विक्रांत के पास उसके बैंक से मैसेज आया हुआ था जबकि डायरेक्टर दुर्गा के पास कोई पर्सनल मैसेज आया हुआ था इस मैसेज को देखने के बाद डायरेक्टर दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा तथा बेहद एक्साइटेड होते हुए कहा ओह हमारी क्रिमिनल पुलिस कैप्टन को बेटा हुआ है <laughs> तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो ये तुम्हारा बेटा तो है नहीं रूही ने मजाक मनाते हुए कहा जब डायरेक्टर दुर्गा ने जब रूही की बात सुनी तो फिर उन्होंने अपना सिर खोजाते हुए कहा, एक्चुअली मैडम की उम्र इकतालीस साल हो गई है बहुत दिन बाद उनको बेटा हुआ है तो मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ उसकी बात सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर हंसी छा गई फिर रूही उत्सुक होते हुए सवाल किया बॉस आपके पास कोई न्यूज आई क्या हो सिर्फ तमिल स्टार वाले केस और हेडलेस फीमेल वाले केस का बोनस आया हुआ है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा देखा तुमने बस तुम मेरे साथ रहो कभी तुम्हें पैसे की कमी नहीं होगी विक्रांत ने झूठ नहीं कहा उसे फोन पर मैसेज मिला हुआ था उसे तमिलस्टार वाला केस सॉल्व करने के लिए 6 लाख और हेडलेस फीमेल वाले केस के लिए दो लाख अस्सी हजार रूपये का बोनस दिया गया था हालांकि ये सारे पैसे उसके नहीं थे इस पैसे को उसने अपनी सभी टीम मेंबर्स को उनके काम के हिसाब से बांटना था लेकिन चूंकि विक्रांत टीम का लीडर था ऐसे में जाहिर है कि उसे इस पैसे में सबसे ज्यादा हिस्सा मिलने वाला था जो कि पूरे मिले पैसे का लगभग आधा था लेकिन विक्रांत पैसे की उतनी परवाह नहीं करता है ऐसे में को को रूही भी मुंह बनाते हुए मैंने भी दोनों केस में पूरा साथ दिया था आप लोगों का लेकिन फिर भी मुझे बोनस में भाग क्यों नहीं मिल रहा है बच्चे तुम बेवकूफ हो तुम्हे पता नहीं है की पैसे का बंटवारा हमेशा टीम लीडर ही करता है विक्रांत ने हंसते हुए कहा चिंता मत करो तुम भले ही तो मेरी टीम में नहीं थी लेकिन फिर भी तुम्हें मैं शेयर जरूर दूंगा टेंशन मत लो लेकिन तुम्हें मिलेगा कितना ये अभी विक्रांत अपनी पूरी बात खत्म भी नहीं कर सका था कि अचानक से रूही ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा सर मैं जिस दिन आपको मिली थी उसी दिन समझ गई थी कि आप बहुत ईमानदार आदमी आपकी नजर में पैसा कुछ नहीं है आप बस इंसान की कीमत करते हैं यहाँ बैठे सभी लोगों को साफ समझ में आ रहा था कि रूही सिर्फ बोनस में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए विक्रांत दिल खोलकर तारीफ कर रही थी ऐसे में उसकी ये हरकत देखकर वहां बैठे सभी लोग मुस्कुरा पड़े हालांकि विक्रांत इतना बेवकूफ भी नहीं था कि रूही के मुंह से दो चार तारीफ के शब्द सुनकर उसके ऊपर पैसे की बारिश करने लगेगा खैर अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि इनके खाने का ऑर्डर यहाँ पर पहुंच गया टेबल पर खाना लगते ही ये सब लोग खाने में जुट गए इस वक्त रात के करीब आठ बज रहे थे इन सबको काफी भूख भी लगी हुई थी ऐसे में कुछ ही देर में इन सब ने मिलकर फिर से टेबल को खाली कर दिया हालांकि अब वहाँ पर सिर्फ खाली प्लेट वगैरह ही पड़ी हुई थी अरे सर और लीजिए और ऑर्डर कीजिए डॉक्टर दुर्गा ने हंसते हुए कहा आज का डिनर मेरी तरफ से है सर अगर ड्रिंक वगैरह चाहिए तो वो भी बताइए इसका भी इंतजाम किया जाएगा यहाँ बहुत बढ़िया ड्रिंक मिलता है ट्राई कीजिए एक बार ये सुनकर विक्रांत के चेहरे पर खुशी की लहर साफ तौर पर देखी जा सकती थी उसने वेटर को बुलाकर इशारा करते हुए कहा मेरे लिए दो शॉर्ट्स ले आना टेस्ट करता हूं कैसा है रुके सर मैं आपके लिए स्पेशल वाला ऑर्डर करके आता हूं इतना कहकर दुर्गा खुद ही वेटर को समझाने के लिए चला गया उसके जाने के बाद मौका पाकर हर्षित ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर ये केशव पंडित वाले केस में अब हम लोग आगे क्या करने वाले हर्षित की बात सुनकर विक्रांत कॉन्फिडेंस के साथ हंस पड़ा फिर उसने कहा मैंने नैना से प्रॉमिस किया है कि इस बार मैं उसे शशर्त जीतने दूंगा इसलिए अगर मैंने ज्यादा कुछ कर लिया तो फिर उसको खुशी नहीं मिलेगी और दूसरी तरफ जब केशव ने तीन महीने तक इंतजार कर लिया है तो फिर थोड़ा इंतजार वो और कर सकता है मुझे नहीं लगता कि थोड़ा और इंतजार करने से उसे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा उसके बोलने के बाद विक्रांत ने फिर एक हाथ में वहां पर रखा ड्रिंक का स्टार्टर मुंह में डाल दिया बॉस सर मैंने केस से रिलेटेड सारी फाइल्स पढ़ लिया है और मुझे लग रहा है ये वो पुलिस ने इस केस से रिलेटेड एविडेंस कलेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा काम किया हर्षित ने विक्रांत को समझाते हुए कहा पिछले तीन महीने में पुलिस वालों ने उसके घर वालों और फैमिली वालों से लगातार मीटिंग की है और उन लोगों ने जितना पॉसिबल तरीका हो सकता था हर तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है केशव और उसकी पत्नी का कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ था कहने का मतलब यह है कि पुलिस को इस केस में कोई भी सॉलिड लीड अब तक नहीं मिला है हाँ ये केस बहुत टफ लग रहा है बहुत मुश्किल केस है रोहित ने अपना सिर हिलाते हुए अपनी सहमति जताते हुए कहा हर्षित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों करने की कोशिश क्यों करेंगे। और अगर सुसाइड नहीं है तो भला मर्डर ही क्यों कोई मकसद तो होना चाहिए ना रुकी सर आपके लिए स्पेशल ब्रांड ओपन करवा रहा हूँ बस अभी थोड़ी देर में लेकर आ रहा है डायरेक्टर दुर्गा ने मुस्कुराते हुए विकांत को बताया हर्षद ने फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा मुझे तो लग रहा है कि केशव पंडित मर्डर नहीं है आपको देखे ना उस रात उसकी बॉडी में भी था, था। मतलब बेहोश होकर सोया पड़ा था लेकिन हाँ उसकी मौत नहीं होती उतने पिल्स से कहने का मतलब ये है कि मुझे जहाँ तक लग रहा है की ये मर्डर केस किसी और ने प्लान किया है और किसी दूसरे ने सब कुछ बेहद चलाकी से अंजाम दिया है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डायरेक्टर दुर्गन एक्साइटेड होते हुए कहा डायर दुर्गा को पहले से ही इस केस के बारे में अच्छे से पता था ऐसे में जब उसने केस के बारे में हर्षित का ओपिनियन सुना उन्होंने तो ज्यादा डिटेल में कुछ पता नहीं चल पाया है। हम क्लियरली ये नहीं कह सकते कि केशव पंडित कितने समय तक बेहोश रहा था लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि केशव के लिए यह इम्पॉसिबल है कि वो पहले खुद के लिए स्लीपिंग पिल्स ले और फिर अपनी वाइफ का मर्डर करे विक्रांत ने फिर अपना सिरे भी सही बात, बाकी जो भी है वो सब कुछ करना होगा छोड़ना हो दिया हो जैसे विक्रांत ने अपनी बात खत्म की तुरंत ही उसके पास अदृश्य शक्ति का मैसेज आ गया अदृश्य शक्ति की तरफ से उसे पता चला कि आज का टास्क खत्म हो चुका है लेकिन आज इतनी जल्दी उसका टास्क खत्म हो गया इस बात पर विक्रांत को थोड़ी हैरत हो रही थी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आज अदृश्य शक्ति का टास्क इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया चूंकि आज का टास्क समय से काफी पहले ही खत्म हो गया था ऐसे में विक्रांत को तुरंत ही कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा हुआ ऐसे में जब उसने अपने अदृश्य शक्ति के इंटरफेस को ओपन किया वहां पर उसने देखा कि उसका आज का सक्सेस रेट मात्र एक ही है और इस सक्सेस रेट के चलते उसे आज अदृश्य शक्ति की तरफ से एक बोन सेटिंग डिवाइस दी गई है वहीं अगर बात करें डुप्लीकेट टास्क की तो उसमें भी विक्रांत को ज्यादा सफलता नहीं मिली थी उसका आज का डुप्लीकेट टास्क ट्रेन में हुआ था शायद उस बूढ़ी औरत के साथ जो सीट वाला इंसिडेंट हुआ था वही विक्रांत का डुप्लीकेट टास्क था लेकिन विक्रांत ने गलतफहमी के चलते उस टास्क को खराब कर दिया था ऐसे में उसे डुप्लीकेट टास्क में भी नहीं मिले थे डुप्लीकेट टास्क के लिए उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से मात्र बीस प्वाइंट ही मिले थे हालांकि पहाड़ कोडवर्ड मिलने के बाद अब विक्रांत को समझ में आ चुका था कि इस केस में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था या फिर दूसरा प्वाइंट ये हो सकता है कि उसने इन्वेस्टिगेशन करते हुए बीच में कोई बहुत इम्पोर्टेंट प्वाइंट मिस कर दिया है डिनर के बाद विक्रांत हर्षित रोही वापस अपने टेम्परेरी ऑफिस में आ गए वहाँ आने के बाद इन लोगों ने फिर से केशव पंडित केस के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर दिया केशव और उसकी पत्नी किरण की मुलाकात उन दोनों के किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने करवाई थी पहले तो प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी का फैसला करते हुए पूरी जिंदगी एक साथ बिताने का फैसला किया केशव शुरू से ही राइटिंग का काम करता था वो हमेशा घर पर ही रहता था और घर से ही अपना नॉवल वगैरह लिखता रहता था जबकि किरण बैंक में काम करती थी वो बैंक के क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम करती थी पहले तो छोटे से पोस्ट पर जॉब करती थी लेकिन फिर धीरे धीरे प्रमोशन होता चला गया और वो बैंक में क्रेडिट मैनेजर बन गई थी केशव ने अब तक कई सारे नॉवल पूरे कर लिए थे उसकी इनकम का सोर्स नॉवल से मिलने वाली रॉयल्टी ही थी किरण भी बहुत हाई फाई सैलरी नहीं पाती थी दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए इन्हें मिडिल क्लास फैमिली कहा जा सकता था कहने का अर्थ ये है की घर में रुपए पैसे को लेकर शायद ही कभी कुछ अनबन होती रही होगी वहीं अगर बात करें दोनों की सोशल लाइफ की तो केशव तो शुरू से ही थोड़ा इंट्रोवर्ड टाइप का आदमी था वो ज्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता था उसके बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स थे इसमें से कुछ तो उसके पब्लिशिंग हाउस में काम करने वाले लोग थे और कुछ उसके और किरण पंडित के म्यूचुअल फ्रेंड्स थे जहाँ ही लोग रहते थे वहाँ आसपास के लोगों से भी उसका बहुत कम लोगों से मिलना जुलना था किरण भी अनजान लोगों से कम ही मिलती जुलती थी लेकिन केशव की तुलना में उसके फ्रेंड्स वगैरह ज्यादा थे वो बैंक में काम करती थी ऐसे में उसकी वहां पर काफी लोगों से दोस्ती थी जिनसे वो सिर्फ काम से ही मिलती जुलती थी हालांकि घर के अगल बगल रहने वाले लोगों के साथ उसका भी ज्यादा बोल नहीं था पुलिस ने उसकी मौत के बाद इन लोगों के घर के पड़ोसियों और उनके दोस्तों से काफी गहन पूछताछ की थी उन लोगों ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने कभी भी केशव और उसकी पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होते नहीं देखा था बल्कि दोनों के बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी उन दोनों को ये लोग परफेक्ट कपल के रूप में देखते थे विक्रांत के साथ रूही और हर्षित काफी देर तक काम करते रहे रात काफी हो चुकी थी ऐसे में जब काफी देर तक काम करने के बाद हर्षित और रूही थक गए तो फिर दोनों वहां से वापस होटल रूम में आराम करने के लिए चले गए जबकि विक्रांत इतनी जल्दी नहीं थकने वाला था वो अभी भी वाइट बोर्ड पर नजरें टिका बड़ी तसली से केस के बारे में एनालिसिस किए जा रहा था